IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली।, रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम गुलाब जैसे बनो बच्चों एक था सीधा साधा आदमी जो बच्चों जैसे मन वाला था और एक साधारण से तन वाला था इस देश के लाखों लोगों की तरह जिसके पास न धन था न साधन फिर भी वो इस देश का रखवाला बना उसके छोटे से तन में एक विशाल मन था जो संत नहीं था पर संतों से किसी तरह कम न था जो व्यवहार में तो विनम्र था पर था दृढ़ निश्चय वाला अपनी मां का बहादुर लाल था वो और नाम था उसका लाल बहादुर वही लाल बहादुर जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश की बागडोर संभाली लाल बहादुर बचपन से ही सरल और निर्भीक थे विपत्तियों में भी वो साहस नहीं खोते थे अपनी गलतियों से वो सीख लेते थे और गलती को फिर कभी नहीं दोहराते थे जैसे उनके बचपन की एक घटना है एक बार वो अपने साथियों के साथ खेल रहे थे मोहन हरी तुम लोग छिप जाओ ना अब मैं गिनते गिनना शुरू कर रहा हूं एक अच्छा तू यहां छिपा है हरी मैं भी यहीं छिपूंगा अरे नहीं नहीं तू सामने वाली झाड़ी में छिप जा नहीं नहीं लेकिन क्यों क्यों अरे अरे जल्दी जाना लाल बहादुर इधर आ रहा है अरे कक्यु देते जाता हूं ना पकड़, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया है ना अरे अरे मैं तो भी ठीक से छिपा भी नहीं था हां हां तुम अब फिर से आना जाओ हां हां जाओ जाओ नहीं नहीं अब मैं नहीं खेलता मुझे घर जाना है अरे अभी से घर जाकर क्या करोगे अरे स्कूल का काम भी तो करना है अभी से स्कूल का काम अ, अच्छा लाल बहादुर हां वो तुम कभी उस सामने वाले बाग में गए हो सामने वाले बाग अरे हां उसमें तो कितने फल लगे हैं हां मीठे-मीठे आम चलो तोड़कर खाएंगे हां हां चलो ना हां चलो ना नहीं नहीं मैं मैं नहीं जाऊंगा वहां चोरी करना पाप है अरे फल तोड़ना भी कोई चोरी है न, नहीं मैं चुराकर फल नहीं खाऊंगा अरे अच्छा तो तुम मत खाना तुम तो बस वहां खड़े रहना हां इससे क्या होगा अरे भाई जल्दी से हम कुछ फल तोड़कर तुम्हारे साथ घर चलेंगे चलो ना लाल बहादुर हां हां चलो वो अच्छा चलता हूं लेकिन अरे डरते हो क्या हम है ना तुम्हारे साथ हां गो वाला हां हां वो आ, वो ये लो हां अरे वाह अच्छा अच्छा वो बड़ा वाला हम तोड़ना आ, आ, वो वो वाला अरे उस डाली पर आ, इस पे हां ये वाला अब तो फेंको ये लो हां हां अरे अरे हरी इतनी पतली डाल पर मत चढ़ो अरे अरे ओहो अभी गिर जाते तो अरे जब एक डाल टूटती है तेमे उछलकर दूसरी डाल पकड़ लेता हूं अच्छा इसका मतलब तुम बंदर हो हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। कैसे खुशबू आ रही है चलकर देखता हूं अरे अरे देखो अरे वो वो लाल बहादुर कहां जा रहा है अरे जाने दो भाई अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा वो वो आम तोड़ना आ, पता नहीं अरे आराम से पता नहीं कहां से आ रही है सुगंध आहह थोड़ा और आगे चलकर देखता हूं अरे वाह इतने सारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल <laughs> कितने खुश है सब ऐसा लगता है जैसे अपनी मां की गोद में नाच रहे हो और और ये तितलियां इतनी सारी तितलियां अरे <laughs> एक एक तितली में इतने सारे रंग <laughs> समझा फूलों की संगति का असर है मन करता है मैं भी इन फूलों के साथ ही रहूं अरे वाह इतना बड़ा गुलाब का फूल कितना सुंदर है पास जाकर देखता हूं अरे ये तो मेरा है मेरा मन पसंद फूल प्यारा गुलाब <laughs> क्या करूं हम्म hmm, क्या करूं तोड़ लूं इसे लेकिन अरे लेकिन क्या तोड़ ही लेता हूं इसे अपने घर ले जाऊंगा और पुस्तक पर रखूंगा हां अच्छा दूसरा गुलाब पर आ जाओ हां ये हा, वाला अच्छा अच्छा वो रोना अरे अरे अरे अरे जल्दी भाग माली आ गया है अरे माली लेकिन लाल बहादुर कहां है ये छोड़ लाल बहादुर को उसको देखेंगे तो पकड़े जाएंगे हां अरे हां अब सारे यहां फेंक देना पर जब भागते हैं बाग उजाड़ के रख देते हैं फूल तोड़कर भाग रहा मैं मैं भाग गई ना ओ काका मैं तो मैं तो इस फूल को सूघ रहा हूं सूघ रहा है बच्चे अभी खबर लेता हूं तेरे नहीं नहीं बारी करेगा हो तुम भरे कर नहीं नहीं के साथ पहली बार यहां आया हूं काका पहली मित्र? बार हां लेकिन तुम्हारे मित्र तो तुम्हें छोड़कर भाग गए जी काका जरा सोचो बेटा जो तुम्हें यहां मुसीबत में छोड़कर चले गए वो तुम्हारे कैसे मित्र हैं हां अब ठीक कहते हैं काका इसीलिए बेटे मित्र उसी को समझो जो मुसीबत में भी साथ निभाए जी काका और देखो बेटा ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी दूसरे को हानि हो या दुख हो और तुम्हें अपमान सहना पड़े हैं समझ गया मुझे माफ कर दीजिए काका अब अब कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे पछताना पड़े यह अपना गुलाब अरे लिया है तो तुम इसे ले जाओ लेकिन याद रखना आज के बाद तुम्हारा व्यवहार सबसे अच्छा और सब को खुश रखने वाला होना चाहिए। जी। बेटे, इस गुलाब की तरह है। हाँ, इस गुलाब की तरह है। माली काका, आप सच मुझ बहुत अच्छे हैं। <laughs> काका, मैं आपकी बातें जीवन में कभी नहीं बोलूँगा। कभी नहीं, कभी नहीं। बाले कला बहादुर पर माली काका की बातों का गहरा असर हुआ उस दिन तो उन्होंने सिर झुकाकर उनकी बातों को सुना लेकिन कभी दोबारा उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनका सिर झुकता बल्कि उनके कारण सारे देश के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ देश की बग्या के वो ऐसे रखवाले बने कि उस पर उन्होंने आच भी नहीं आने दी। गुलाब की तरहे वो खिले और महके। आज उनके न रहने पर भी उनकी यादों की सुगंध सब के मन में रची बसी हुई है। गुलाब जैसे बनो अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर आलेख सतीश पाठक कलाकार वीणा होरा जेमिनी कुमार प्रवीण शर्मा यमन कौशिक और अनन्या ध्वनि अंकन बतिलैंग लिंगडो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी tan Nierman evam prestotí, van d deanar